जब गुरु की शरण ली और जब राजा भरतरी को जब अनुभव हुआ तो भरतरी लिखते जब स्वच्छ सतो तब कच्छू कच्छु की ना, कुछ -कुछ लाना। आपको मैं बड़ा राजा हूँ सुवर्ण के बतन में खाता हूँ चार वेद का जानकार हूँ लेकिन चित्त का फूर को तो नहीं हुआ चित्त का फूरने को बाधित तो भी नहीं किया चित्र को हय भी नहीं किया करना को रोका भी नहीं भटक रहे थे तो गुरु कृपा मिली तभी पता चला मैंने ये दुख देखा मैंने ये सुख देखा वो याद करके अपने को सता रहे है बढ़ा रहे मेरे को ये पाना है मेरे को ये सुखी सुख पाना है ये भोगना है ऐसा करते वो दुख बना रहे या तो वर्तमान में की रहे ऐसे लोग चाहे कितना धन कमा ले चाहे कितनी सत्ता वाले चाहे कितना सौंदर्य पाले चाहे कितना यश पाले लेकिन दुख उनका बिचार नहीं जाता दुख कम होता है महापुरुषो ने खोज के भगवान ने महापुरुषो ने खोज के जाहिर कर दिया। वैसे साइकिल का ना भी है सेंटर है एक्साइड ऐसे दुख का कारण है चित्त का घूरना होता है अविद्या से अविद्या माना अविद्यमान वस्तुओं को सच्चा मान के पुरुष तो करना रात को अनजाने में शांत हो जाता है गरीब को गरीबी का दुख नहीं बीमार को बीमारी का दुख नहीं चिंतित को चिंता का दुख नहीं कर्जदार को कर्ज का दुख नहीं गहरी नींद में पुरना शांत हो गया और सब एक जैसे सुखी सम्राट को जो सुख है वही फुटपाथ वाले को सुख है गहरी में एक सम्राट का महल बहस कर रहा था देखा कोई फकर फुटपाथ के सामने पुराने देरी सोया है अपनी पत्नी को कहता देख मैं भी युवान वो भी है महल में घूमने गए जंगल बोले तुम बन बैठे उसने पूछा महाराज से महाराज राहत कैसी देती महाराज ने कहा राजन कुछ तो तुम्हारे जैसे और कुछ तुम्हारे से बढ़िया बोले तो मतलब मेरे से बढ़िया और भाइये हाँ। मुझे जानते हो कि हाँ। तुम इस नगर के महान राज्य पाया, पाया वो तुम्हारे पास मैं राजा हूँ आप ज्यादा बात न करिए उसका जवाब दीजिए महाराज ने कहा तुम भी ज्यादा बात मत करो जो मैं कहता हूँ उसको समझने की कोशिश करो रात कैसी बेटी कुछ तेरे जैसी कुछ तेरे से बढ़िया बोले कैसे तू गहरी नींद में जाता था था तेरा शांत होता था। तो तुझे तो सुख और शांति मिली ऐसी फुटपाथ पे भी जो मुझे गहरी नींद आई उस वक्त मेरा भावना भी शांत था मुझे भी वही सुख शांति तू जब जब जगता था तो के मास चाट कर सुख लेता था और मैं जब जब तक जगता था तो बैठ के ध्यान करके आत्मा का सुख लेता था इसलिए मेरा तुम से सुख मेरी बढ़िया कोशिश करते थे और मैं होकर निशंकल होकर सुखी हो रहा था तुम्हारे सुख में विकार थे और सुख की भ्रांति थी और मेरे सुख में निर्वे थी और नारायण का रस था राजा देखता सुनाया गया महात्मा हम थे राजा का चित्त पलटा महाराज ऐसा कुछ सिखाए श्री खान क्या है संकोध किसी के तो खजाना है कोई खोले बस सुनना सकना कोई नहीं सबको बेटा लाल अनुरथ ग्रंथ खोले नहीं करनी भयो कंगार, कंगाली समझता है ये कर्म करूंगा ये पाऊंगा ये कर्म करूंगा ये पाऊंगा कर्म कर कर फिर मर जाता है फिर तो भी देता है असली सुख और मूरक को तो बता दी वो कर्म ऐसी आलसी ना, बनो आलसी कर्मी, कर्म करके उसने कांटे ऐसी कांटा नहीं खाना जाता ऐसे कर्मों से, जैसे ऐसे कर्म करो निशं करो काम करने के पहले आराम होता है तो काम करने के बाद भी आराम करता है तो काम भी ऐसा करो की अंतरया आराम आ जाए करने की वासना लेकर सोते पूरे न होने का भय लेकर करते हैं, करने से पार जाने की दृष्टि नहीं है इसलिए सब भटक रहे दे जा घसी एक लाख नहीं एक करोड़ नहीं दस करोड़ नहीं सौ करोड़ नहीं सबके सब, सब, सब मनुष्य सबके सब जीव बिचारे भटक रहे कोई उड़ ले कोई उड़ ले सात जैसे नागो में भी कोई बिर ले नागवा सुखी नाग और शेष नाग निप तपाय ब्रह्म देवताओं में भी कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण देव वायु देव यमराज देव यमुनाथ देवताओं में भी नाग रदीरा आदि विश्व में भी कोई कोई बिर ले मनुष्यों में भी कोई जनक राजा जैसे सुखदेव जी जैसे एकमा एक, ना, एक ना जैसे अब एक लव्य देखो गुरु के चरणों में रहते हुए अर्जुन उतना नहीं पा सका जितना एक लव्य पा लिया क्या था गुरु मूर्ति के सामने घनिष्ठ हो जाता था बस एक हो जाता था फिर धनुष विद्या का अभ्यास करता था तो गुरु की हाजिरी से भी ज्यादा आगे निकल गया क्यूँकी हृदय पर गुरु से जुड़ा था तो मतलब वह नहीं कि गुरु की हाजरी को अर्थ कही नहीं अर्जुन को भी मिला खुद लेकिन उसने अर्जुन को पीछे पाली। का हित तो संयम है या तो चित्त को आत्मा में विलय कर दो आत्मा कहा विचार करके या तो फिर चित्त के पूर्णिंग को शांत करो जो भी अनुकूल नहीं तो दोनों साथ में करो ये काम आज नहीं तो हजार साल के बात करना पड़ेगा हजार जनम के बात करना पड़ेगा हजार जीवन के बात करना पड़ेगा हजार पर्यटन के बात करना पड़ेगा मुझे ये मैं मंत्री बन जाऊं लेकिन फिर पांच साल के बात क्या ये बन गए बोर्ड के चेयरमैन अब क्या कुछ नहीं फिर बना दो बाबू और मान लो फिर बना दिया फिर क्या अंत में सब छोट आगे मर बस जो बंधन बनाना चाहते बाबू उधर तो बात बनते नहीं और जो बंधन के बिगड़ना है उधर का सकती जाती नहीं अब तक ऐसा समझ के इच्छा कम करके वो अभ्यास करना चाहिए चित्त के फूलने का निरोध रोज आधा हजार मिनट श्वास के दस बार इससे भी फुलना कम होगा और भी कई उपाय है और सत्पुरुष उनके सानिध्य में बैठे उनके सामने जप करें, ध्यान करें, तभी भी फुरने कम होंगे क्योंकि उनकी दृष्टि उनका अस्तित्व वो भी बड़ा मदद करता है प्रभात काल में करने से भी बड़ा मदद मिलता है वैसे तो जब करो तब होता है लेकिन प्रभात काल मध्यान्ह ये तीन काल भी बड़ी मदद करते है होगी तो इनकी मदद कम उतरेगी इसलिए वासना मिटाने वाले शास्त्र मार्ग का संग सत्तावानों का संग का करोगे तो वही चीजेंगे और विरक्तों का संग करेंगे तो वही ज्ञान मिलेगा जा जहाँ जाना है ऐसों का संग करो ऐसों को ऐस, ऐसों के संग की बात तो बुद्धि रखो तो तो के के। तो भी भी संग तरह से महापुरुषों में बेहतर महत्व बुद्धि है ना चित्त को भटकाने वालों के साथ भी देर लगेगा बहुत ऊँची चीज है न साधारण चीज तो साधारण पैसे में मिलेगी नैसे में थोड़ा मिलेगा तुम्हारा मकान दुकान जो वो सब बेच रहे हो तभी भी, भी कोई मिलेगा कोई कोई का मूल्य मूल्य मूल्य चुकाना चुकाना चुकाना पड़ेगा ऐसे भी कुछ, कुछ नहीं इसके इसके आगे ऐसी चीज़ है है और लिए तो अपना समय का थोड़ा चुकाना है। जितना जितना निष्काम सेवा करेगा उतना उतना वासना कम होगी उतना उतना पूर्ण शांत करने में सफल हो जाएगा जितना जितना ईमानदारी से रहेगा उतना उतना शांत होगा हैं। क्या के के मिला उनका चित्र शांत हो जाता बड़ा बड़ा सामना किया जाता है तो उनके पास जो योगियों को वर्षो की योग साधना से मिलता है और पति के ही इच्छा में अपनी इच्छा छोड़ डालती तेरी में रुचि पूर्ण हो और उनका मन उसी साथ से अपने अपना पुराना चला गया था सूर्य ने ब्रमा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया भाव में ऐसे ऐसे संस्थान प्रश्न उत्तर किए जैसे ने को हम समाज किया रोकने के सामर्थ्य जो फरियाद करते रहते हैं उनका खुद नहीं रुकता है अथवा तो जो आज शक्ति करते रहते हैं उनका खूर्ना नहीं रुकता नहीं है तो धन्यवाद जो हो हो गया गया भूल जा जो हो हो गया हो गया, गया भूल जा अब शांत होगा दुख को याद मत कर सुख को याद मत कर करे जीवन में कोई रस नहीं है रस वास्तव में जीवन में रस रस के सिवा कुछ नहीं है रस है। ही रस ही है लेकिन अखंड में फर्स्ट तो क्लास और अभी तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास जान बुझ कर थर्ड क्लास में बैठते तो बाबा उधर एक दिन अपने गुरु से पूछा उड़िया बाबा से पूछा कि वैसे तो हम ब्रह्म हैं, आत्मा है अमर आत्म है, है लेकिन जब करते हैं और अपमान करने वाले लोग जब अपमान करते तो आत्मो का तो दुख होता नहीं और सर हम है नहीं मोहन अपमान फिर भी दुख होता है उड़िया बाबा ने कहा कोई कोई कूड़ा कचरे पे बैठे गंदी जगह पर और फिर पूछे तो मक्खिया की मूर्ति बैठती है मेरे पास मच्छर और मक्खिया क्यों है अरे भाई कचरे में तो मक्खर मच्छर मखिया हो होगा ऐसे देह में पूर्णा है देह में वृद्धि है ऊपर से खा दिया मैं ब्रम हूँ लेकिन अभी जहाँ ब्रह्म है वहाँ वृद्धि नहीं देती लेकिन देह को मैं मान रहे हैं। तो यहाँ तो मान अपमान की चोट लगेगी मान अपमान सुख दुख गलत जगह पर पूर्णा है इसीलिए होता है में पूर्ण आ जाए तो निष्फर हो जाएगा मान अपमान नहीं होता लोग तो करेंगे लेकिन आपको उसकी असर नहीं होगी जैसे सुखदेव जी का अपमान होता है तो उसको दुख नहीं हो रहा है उनको अहंकार तो नहीं हो रहा है ऋषमदेव का मान हो रहा है तो अहंकार नहीं और घोर अपमान हो रहा है अपमान वायु छोड़ते लो लेकिन लोग लेकिन ऋषमदेव चक्रवर्ती महिपति का घोर अपमान करते मूर्ख लोग उनका पागल समय दुख नहीं हो रहा है जैसे कमाई किया वो कमाई करने के लिए इतना बड़ा खंड का राज्य छोड़ दिया इस, इस को को के लिए ने तो राज्य छोड़ दिया और पुत्र को दिया और पुत्र ने भी राज्य को विकसित करके फिर छोड़ दिया उस अजनाब खंड का नर्ष बड़ा, भारत के लिए, और भारत ने भी छोड़ अपने चित्र को शांत करने को आए ये वो चीजें और तुम्हारे पास है दुनिया में तुम क्या मिलेगा कितना मिलेगा और जो मिला हुआ है वो कब तक रहेगा ऐसा मन उसे हटाओ और ये काम कर लो फिर तो दुनिया तुम्हारे पैरों तले शर्मद नाम का फकीर हो गया औरंगजेब के जमाने की उसने जब तक के पन्ने को रोकने का अभ्यास सीख लिया था हिंदू संतों का रंग संग उनको लग गया था का काम शांत हुआ तो तो स्वरूप हो गया हो था। और कान तो क्या हो गया जुम्मा मस्जिद में नहीं आता जहां जहा दिल्ली में जिम्मा मस्जिद में जहाँ बना खुद आते लेकिन इस देश का नागरिक शर्मद नहीं आता नमाज पढ़ने औरंगजेब को था अहंकार तो था धर्मानता की थी मंदिर तो ना समझ के अरे मंदिर में जो भगवान को मानते हैं पत्थर को नहीं मानते पत्थर में भी भगवत बुद्धि है ऐसा नहीं कहते कि जयपुर का पत्थर का जो प्रणाम तो प्रणाम करते तो हरिनारायण को करते शालिग्राम को प्रणाम करते पूजा करते तो नारायण भाव से करते तो बड़ी शक्ति होती प्लास्टिकी है प्लास्टिक की काम का भाव होता है तो जवानों की रात को कमर टूट जाती है तो भाव है पिक्चर की जो नदिया दिखती है।, है तो नहीं सच्ची लेकिन वो देख देख के तो अपना सत्यानाश कर सकते तो मूर्ति में भागवत भाव से अपना कल्याण भी होता है और प्रकट भी हो मूर्ति काराम भगवत बहुत से मूर्ति पूजा करते हुए उसी मूर्ति में समय क्या समाएंगे वही मूर्ति न जाने क्या क्या तो वो प्रकट हुए मूर्ति तो अभी भी है कल कलकत्ते लेकिन रामकृष्ण मूर्ति पूजा से इतना लाभ उठाया कि मां प्रकट हो जाती बात करती नाथ द्वारा की श्रीनाथ जी की मूर्ति तो अभी भी पहले थी दामोदर लाल जी नाम का पूजा ने हमसा नाम कीचार्य ने परमात्मा को प्रगट करके दूध भी तो मिला दिया नरो नाम की लड़की आहिर की लड़की ने उसी मूर्ति में एकाग्रता करके अपने हाथों से ठाकुर जी को दूध लिया तो मूर्ति पूजक फल है ऐसे है वो तो औरंगजेब की धर्मान्धता थी ऐसी धर्मान्धता में आकर औरंगजेब ने शर्मद के लिए ऑर्डर जारी कर दिया कि अगले जुम्मे शर्मद को यहाँ नमाज पढ़ना होगा अगला जुम्मन औरंगजेब नमाज पढ़ रहे नमाज पढ़वा है शर्मद भी आए नमाज है नमाज शुरू हो गई है सबने घुटने लेकिन शर्मा जी का तो खड़ा रहा जब तक किया महा वो तो महापुरुष था नमाज नमाज से बहुत बहुत आगे था नमाज पढ़ने वाले के भी तो फोरने चलते रहते मैं पढ़ता हूँ घुटना देखा आशीर्वाद लेना ये करना मंदिर वालों के भी फोरने तो चलते रहते पुजारियों और दर्शकों हमारे तुम्हारे, तुम्हारे सबके पुणे चलते रहते हैं जिसने पूर्णे को रोकने की कला जान ली जब चलाया तब चलाया जब रोका तब रोका वो महापुरुष है भले थोड़ी निष्फुलर निष्फुल हो तीन मिनट में निष्फुल अवस्था आ जाए तो परमात्मा का अनुभव हो जाएगा इतनी ऊंची बात है अथवा तो बाधित तो पूर्ण हो जाए तभी भी परमात्मा का अनुभव हो दर्शन नहीं अनुभव दर्शन से अनुभव बहुत बड़ा होता है दर्शन तो आदर्शन में बदल जाएगा लेकिन अनुभव ज्ञान में जाता ये माला तुमको मैं दिखा सकता दिखाया, दर्शन किया अब मैं उसको छुपा सकता हूँ आदर्शन हो गया लेकिन इस माला का ज्ञान तुम्हारे से अब मैं नहीं छुपा सकता हूं। माला छुपाने पर भी उसका ज्ञान तो तुम्हारा हो गया ऐसे परमात्मा का ज्ञान अनुभव शर्मत को शर्मद चाहिए थी देखा कि और लोग नमाज पढ़ रहे हैं अब नमाज पढ़ो शर्मदा शर्मद के पैरों तले गढ़ा है इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गढ़ा है इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गढ़ा है शरमद तो चल गए जुम्मा मस्जिद छोड़कर ंगजेब को भड़का गया भड़का हो गया उसका सिर काट का मूर्ख आदमी सत्ता होती तो अनंत होता है समझदार आदमी है के पास सत्ता होती तो समाज की सेवा होती का सिर काट दिया गया लेकिन वो गेंद के न सिर उछल रहा है और नदी के तरफ बढ़ रहा है दूसरा फकीर जान गया अन्यायदानी को पायमान हुए। दुआ को। उस फकीर में संत ने शर्मद को कहा फकीर होते दयालु होते आप रमत कीजिए और की बात आप तो कष्ट तो लेकिन उसके बदले में को को कष्ट अगर आपकी रक्त की बहुत में, में पड़ी आपका चला तो चारों तरफ नगर को सकती वहीं कहते हैं कि मुंडी शांत हो गयी उन सजम लोगों ने शर्मद को समझ और को और समझाया हम लोगों ने शर्म को समझने में कहीं गलती खाई शर्मत कह रहे थे कि और इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तो ले है तो शर्मत तुले गर्मदे थे वहां खुदाई किया जाए तो इमाम का खुदा कौन सा है वो प्रकट होगा खुदाई किया खुदा ने किया।, किया तो सुन था घर मिला असर मिली पूछा गया कि इमाम तुम्हारा खुदा ये कैसे बोले हिंदुमान पढ़ते समय मुझे ये हुआ के खुदा ताला करे कुछ जाए कुछ धन दौलत मिल जाए तो मैं मेरी लड़की के हाथ रखूँगा तो इंदौर का खुला था दिखावा तो खुदा की बन गई लेकिन चल रहा था कि ये मिले उसके लिए तो खुदा महत्व नहीं था खुदा से जो चीज मिले वो महत्व हो गयी भगवान से अगर हम भगवान नहीं मांगते और कोई चीज मांगते हैं तो भगवान से तो वो चीज महत्वपूर्ण हो गई हमारी नजर में गुरु से अब हम गुरु गुरु की नहीं गुरु भक्ति नहीं मांगते मांगते भक्ति कहता है कोई चीज मांगते हैं तो गुरु का महत्व नहीं है चीज का महत्व हमारे आगे ऐसे ही खुदा से कुछ चीज मांगते तो खुदा हमारा खुदा तो वो चीज हो गई ठीक कह रहे थे शर्म जब जब मरा उसको तीन बातें सता रही थी एक तो पिता को कैद किया दूसरा दाराशिक को की हत्या की उसके भाई की और तीसरा शर्मद को के साथ अन्याय किया। ये तीन बातें उसको रोकदम जीवन भर को मरते समय भी ये तीन अपराध उसको सताते रहे औरंगजेब को शर्मद बहुत उनसे फकीर हो गए महान पुरुष हो गए हम उनको खूब खूब स्नेह करते धन्यवाद देते प्रणाम करते दोनों तो ने अपने चित्त को से रहित तो होने की अवस्था में लाए उनका शरीर मुसलमान हुआ तो क्या बात वह आत्मा में हो मुसलमान मुसल ईमान ईमान न टूटे यकीन न टूटे स्टॉप कभी कभी राजसी और तामसी भक्तों को देखकर कर सात्विक भक्त दगमग हो जाते हैं। लेकिन उनको डगमगो नहीं होना चाहिए समर्थ रामदास के पास राजसी और भोजन भगत बहुत हो गए थे तो काराम का नियम था कि कहीं भी कीर्तन करने जाते तो कीर्तन कराने वाले के घर का सिरा पूरी वस्तु नहीं लेते थे शादी शुदी रोटी भाजी की छास। जाना है तो पैदल जाने का उन तांगे बंगे नहीं लेने के तपस्वी तो तुकाराम के पास जो भक्त मंडली थी उसमें कोई ऐसे भी होते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं संसार से तो आते हैं, तो उसमें का तुकाराम संत की मंडली का एक शिष्य देखता है की रामदास की मंडली में जो लोग जाते हैं वो अच्छे कपड़े पहनते हैं शीरा पूरी खाते हैं, माल घोटते हैं उधर को आकर्षण हुआ गए समस्त के पास की आप हमें अपना शिष्य बनाए और आपकी मंडली में हम रहे कीर्तन आदि करे सेवा करेंगे तो पहले किसका शिष्य बना है पहले जी का तो बोले तुकाराम का मंत्र लेने के बाद मैं तेरे को मंत्र कैसे दूंगा अगर मंत्र मेरा लेना है मेरा शिष्य बनना है तो तुकाराम की कंठी तुकाराम को वापस कर दे और तुकाराम का दिया हुआ मंत्र वापस कर दे के पहले गुरु का त्याग करो तो फिर मैं गुरु बनू समर्थ में उस सत्य समझाने के लिए शिष्य को भेद इनकार कर दिया हो तो खुश हो गया कि मैं अभी तो काराम का त्याग करके आता हूं जयराम जी की गुरु भक्ति योग शास्त्र में लिखा है कि एक बार सदगुरु करने के बाद फिर उसका त्याग नहीं करना चाहिए इससे तो पहले ही न करे और भवाटी में भूमता रहे जन्म मरण के चक्कर में पिस्ता रहे लेकिन एक बार गुरु करके उसका त्याग अभी नहीं करना चाहिए और गुरु भी सतगुरु जिसको सत्य में प्रीति है ऐसे टुकाराम जैसे सतगुरु का त्याग जो आत्म पुरुष है जिसके हृदय वैकुंठ है ऐसे पुरुष का त्याग करने की सूरी तो समर्थ ने उसको बोध पार सिखाने के लिए कहा कि तुम्हारे गुरु को कंठी और माला दे आओ तो फिर मैं तुमको दूंगा वो तो खुश होता होसे होसे गए तुकाराम जी को कहते कि महाराज मेरे को आपका शिष्य नहीं होना है तो तुकार बोलते मैंने शिष्य बनाया कहा था तू अपने आप बना था भाई मैंने कहा था जब चिट्ठी लिखी थी आका मैं कहा कंठी पैराई थी कंठी तो तूने हाथ से बांध दी और मेरे गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया था वो मैंने तुझे सुना दिया था मेरा तो मेरा कुछ नहीं है राज फिर तो मेरे को तो यार तुम्हारा मंत्र नहीं चाहिए कंठी नहीं कंठी नहीं चाहिए तो तूने ने पैरी दी तोड़ दे सटाक तो सटा कंठी तोड़ दिया लो महाराज कंठी तोड़े अब आपका मंत्र बोले मेरा मंत्र नहीं मेरे गुरुदेव का मंत्र था तुकार के गुरुजी का नाम था आपाजी चैतन्य आपाजी चैतन्य का प्रसाद है मेरा तो कुछ नहीं बोले महाराज मेरे को नहीं चाहिए मेरे को दूसरा गुरु करना है बोले अच्छा तुम तो मंत्र दे दो त्याग दो बोले कैसे त्याग हो बोले मंत्र बोलकर थूक दे पत्थर पर मंत्र का त्याग हो जाएगा उस अभाव्य ने गुरु मंत्र त्यागने के लिए मंत्र बोलकर और तुकार तो ने जो बताया पत्थर उस पर थूक दिया तो पत्थर पर देखता को मंत्र लिखा दू लिखा हुआ देखता अंकित हो गया पत्थर पर मंत्र कार ने अपनी से संकल्प लगा दिया हो गया समर्थ के पास बोले महाराज मैं मंत्र भी छोड़ के आया कंठी भी दिया अब मेरे को चेला बना बोले फिर मंत्र छोड़ा उस समय क्या हुआ बोले पत्थर पर अंकित हो गया था उनका बोले ऐसे गुरुदेव जिनके मंत्र है, पत्थर पर अंकित हो जाते पत्थर पर असर होती और कम वक्त तो तुझ पर असर नहीं हुई तो मेरे पास क्या असर होगी कृपा से पत्थर पर मंत्र की असर हो गई तू पत्थर से भी गया देता, तो इधर तू क्या करेगा लड्डू खाने के लिए तो बोले तो महाराज में तो गुरु ने त्याग कर नहीं है तो मैंने लटक तो राके तुम्हारा जो लटकता ज रहे तुम्हारा लक्ष्य हो वहाज बेटा जो गंती करो वो गा फिर बैल बन जाना मंत्र त्यागा भवे दरिद्र गुरु का दिया हुआ मंत्र त्यागने से आदमी दरिद्र होता है गुरु को त्यागने से आदमी हृदय का अंधा हो जाता है दस वर्ष तुम जिस गुरु ने मार्ग दर्शन दिया उसके अनुसार चले और आनंदित हुए और फिर अगर उस गुरु में संदेह हो गया या गुरु की निंदा में तुम सहभागी हो तो वही पहुँच जाओगे जहाँ से शुरू हुए थे दस साल की कमाई का नाश हो जाएगा तेरे जैसे गुरुद्रोही को मैं शिष्य बनाऊंगा मेरा अपराधी बनाता मैं नहीं देता मंत्र वो तो नाक रगड़े उठ वैस करे की बापू मेरे को स्वीकारेगा नहीं नहीं बोले नहीं तो कोबा बा तुकार आत्मा है जाकर मेरे तरफ से प्रार्थना करना समर्थ ने प्रणाम कहे हैं और मुझे क्षमा करो हाजी कहना तो तुकार समझ गया समर्थ का भेजा हुआ है तो मैं इनकार कैसे करूँ बोले अच्छा भाई तू तो आया था कंफी लिया था ठीक है हमने तूने छोड़ी तो छोड़ दी फिर आया तो फिर दे देते जब समर्थ ने भेजा है तो चलो फिर समर्थ की जाए तो उदार आत्मा संत होते हैं तो ऐसे भटके हुए शिष्य को थोड़ा सबक सिखा के ठिकाने लगा देते अगर उदार आत्मा शिष्य है गुरु नहीं है दो नहीं है और अकेले गुरु है तो गुरु समझाए तो शिष्य समझेगा के तू तो शिष्य बनाई राख मैंने जो है कगरे अलग कगरता नहीं तारू नखो ना जाए एट्ले तन हम जागे जय श्री कह दिया जय श्री कृष्ण तो समर्थ ने उनको समझाया वो समझ गया क्योंकि थोड़ी बहुत भक्ति किया हुआ था आखिर तो काराम तो का शिष्य था कुछ तो सत्व था उसके अंदर तो जिसके जीवन में सत्व होता है वो फिसलते फिसलते भी बच जाता है और जिसके जीवन में सत्य नहीं होता वो कितना भी संसार की चीजों से बचा हुआ देखे फिर भी उसका कोई बचाव नहीं यमदूत घसीट ले जाते हैं और बैल बनता है बेचारा पेड़ बनता है सूकर कुकर बनता है न जाने कितने कितने धोखे खाता है